कार्य को देखते दे हैं इसमें जो व्यवस्था है और जो यहां पर हम ब्रह्मचारियों को विद्वान धार्मिक और देश जाति के लिए जीवन समर्पित करने वाले तैयार कर रहे हैं हमारी दृष्टि में यह कार्य हम किसी ओर पर नहीं देख पा रहे हो खड़े जहां तक देखते हैं ये पिश्रम है और इसके साथ यदि अधिक से अधिक कार्यकर्ता जी भी संबद्ध हो जाने और हमारी व्यवस्था बहुत आगे बढ़ जाए तो आज इतने क्रमदारी को तैयार कर पाते हैं हम आज ये सैकड़ों को भी ये हजारों को भी तैयार कर सकते हैं ये थोड़ा सा मैंने बता दिया अब अगला प्रश्न मेलक के बोरे का रक्षा हु आ ईश्वर से होने वाली उपलब्धि को नहीं जानता एक कारण है ईश्वर से होने वाले लाभ ईश्वर से होने वाली उपलब्धि ईश्वर से मिलने वाला आनंद ईश्वर से मिलने वाला ज्ञान ईश्वर से मिलने वाला बल ईश्वर से मिलने वाला स्वास्थ्य ईश्वर से मिलने वाला मोक्ष इस विषय में व्यक्ति नहीं जानता इसलिए योग की ओर व्यक्ति की रुचि नहीं होती दूसरी और कारण को देखिए संसार में जितने भी सुख हैं में होने वाली हानि में होने वाला कष्ट में होने वाले बंधन उन में होने वाले दुख में होने वाली हानि में होने वाले अज्ञान जितने भी अनर्थ होते हैं वो उसको नहीं जानता क्या समझ में आया योगाभ्यास से जो उसको उपलब्धियां हो सकती हैं ईश्वर प्राप्ति से जो उसको लाभ लग सकता है उसको व्यक्ति नहीं, नहीं जानता इसलिए उसकी इस रुचि ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं।, नहीं होती दूसरे पक्ष में उसको आकृष्ट करने वाला लौकिक सुख है सुख साधन है उस लौकिक सुख और सुख साधन से जो व्यक्ति की हानि होती है उन हानियों को उन दुखों को उन बंधनों को उस गलेश को वो नहीं जानता अब दोनों पक्षों को थोड़ा सा विवर है पद्मजी जी महाराज के उसमें हम लेके चले परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख गुरवृत्ति के रो संसार के प्रत्येक सुख में चार प्रकार का लक्ष्मी श्री कहता है परिणाम दुख ये परिणाम दुख क्या है सुख और थोड़ा सा शुरू सामने सामने आए व्यक्ति के मन में इंद्रियों का सुख भोगने की इच्छा होती है उस सुख को व्यक्ति भोगना चाहता है उपलब्ध करना चाहता है वह मिल जाता है तो इसको सुख होता है शांति प्रति होती है और व्यक्ति के मन में उभरी इच्छा सांसारिक सुख की विषय भोग की उभरी इच्छा तीव्रता में आती है और वो इच्छा जब पूरी नहीं होती तो दुख होता है हम एक परिणाम पर पहुंचे परिणाम ये है इंद्रियों के उद्वेग कृष्णा उत्तेजना के कारण व्यक्ति को तदनुरूप जीत मिल गई उसके मिलने पर वो सुख की अनुभूति करता है इसका नाम लौकिक सुख है उधारण के रूप में एक व्यक्ति की तीव्र इच्छा हुई कि विविध प्रकार का मैं अच्छे से अच्छा भोजन करूँ और उस व्यक्ति को विविध प्रकार का भोजन बहुत स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध हो गया और वो सोचता है कि हाँ मुझे सुख मिल गया इसको सुख दे और उसको विभिन्न प्रकार का भोजन खाने की तीव्र इच्छा हुई उसके अंदर कड़क हुई और इसको पूरी लोह हो पाई इसका नाम दुख दुख और इन दोनों बातों का अप्रोध देखते होंगे अपने जीवन में देख सकते हैं एक इंद्रिय के दृष्टांत से सब इंद्रिय लागू कर देना इसी भांति सुंदर रूप को देखना व्यक्ति अत्यंत सुंदर रूप को देखना जाता है उस सुंदर रूप के देखने से तो आनंद प्रतीत होता है जो उपलब्ध होता है तो कहता है परी शांति बड़ा अच्छा और सुंदर रूप की तीव्र इच्छा होती है देखने की और उसको उपलब्ध नहीं होता इसका नाम दुख ऐसे ऐसे ऐसे का, तो ऐ कान् कासे त्वचा का ऐा पाच विषय सम्य बुद्धिका यदि रबडबुद्धि है सके लक्कर बुद्धि है का सके और तेल बुद्धि है सम गिना तीन रबड बुद्धिकरबडिकरम् सुना लक्क करते उतना देता, बढ़ता जना क्षेत्र उसने उवान् कवाड बन्धया कौन्तु लक्की लक्कर है ये? इ हिरासार बेना बुले ए कौन है अपि क्या किया कि बंद ताला भी बे ताला गृहो जीवने का लो ये जो है या ध्यान देना हम चलते हैं दुख सुखी ी बी भाषा समनेक पश्चात् ऋषियो ब्रह्मगारी ऋषि वर्गो न अर्थात् जो नियम पूर्व गृहस्त्र में गए अनेक ऋषि हैं और ठीक समय पर संयम से गृहस्थ में रहे पांच ये करते रहे उन उनमें से जो ऋषि आए उन्होंने उन भी यही निर्णय लिया और जो और जो ऋषि हुए जो जीवन आजीवन में प्रचारी रहे और वो गृहस्त्र में नहीं गए उनका भी निर्णय एक ही है कई लोग जानते नहीं और ये ढंग से कह जाते हैं कि जितने भी ऋषि हुए सारे गृहस्थी देगा मनुष्य को याद है वो ये कह रहे कि भाई एक नाम सर ऐसे थे ऋषि जो कृषि में गई नहीं और इतने ऋषि सर एक ऋषि थे यह कह तो मनुष्य को याद दिलाया था आपने यह कहा कि मषिदान तो थे ऐसे ऋषि जो जो से ही ऋषि बन गए और ऋषि आए ग्रेष्ठ उन्होंने कहा महा ने लिखा है चौथे अध्याय में अठासी हजार ऋषि हुई दरे का अखण्डरे का पालन आन गर्ग सता हार नो हा इ दिमागे काम द्रो इतने ऋषि बहे गो ग्रेज बनि गृह आग हो दो प्रकार के ऋषियों ने अपनी पूरी अनुभूतियां देखी है अब ऋषि के देश सुणो ये परिणाम तो फिर क्या है यदि परिणाम के रूप को हम समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम सांसारिक विषय को छोड़कर परमात्मा की ओर चलेंगे एक व्यक्ति इन पांचों इंद्रियों के भोग में क्यों पड़ता है क्यों भोगने के लिए दौड़ता है क्यों इसके लिए वो सेवन करना चाहता है उसके मन में एक बात है कि इन इंद्रियों के भोग भोगने से मेरी विषय तेजना शांत हो जाएगी ये मान के चलता है विषय भोग की जो इच्छा है वो पूरी नहीं होने से व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है पांचव विषय में किसी को उठा दू और व्यक्ति यह मान के चलता है कि मैं इस विषय का भोग कर लूंगा तो मेरी श्रेष्णाम शांत हो जाएगी ऐसा मान के चलता है परिणाम उल्टा होता है परिणाम यह होता है कि यानी सोच के चढ़ा था कि मेरी विषय शांत हो जाएगी वो विषय सेवन से विषय कृष्णा और बढ़ जाएगी यह परिणाम रुपा है परिणाम शादी का क्या होता है विषय भोग को शांत करने के लिए व्यक्ति भोगमा पड़ा था वो विषय भोग की कृष्णा शांत न होकर के और भयंकर तूफान रूप में जाने किसी विषय का परीक्षण कर आप गई के लिए कि बारह बजे रोज अंगूर खाने का प्रयास करिए खूब स्वादिष्ट और दस देने दे के खाइए और तीन छह आठ दिन खाते रहे और फिर जब दो दिन नहीं मिले तो बहुत कष्ट होगा जिस तरह आप अंगूर नहीं खाते थे तब वो कष्ट नहीं होता था अब जो कष्ट आपको जता है अच्छा जिसने चाय पी ही नहीं उसको तो कष्ट नहीं हो रहा होगा और चाय में तो वैसे रहे आप कष्ट तो उसको हो रहा होगा और सोच रहा होगा भाई यहां देखो फाफे कटोटे कट्ट एक डॉक्टर जी ने बताया किसी कच्चा में ये चाय नहीं पीनी उसमें आहार कंका फिर बताइए तीनों को मार दी है चाय को मारती है अनुभव कर सकते नीद कु महोद ब्रह्मचरि कु महारा ब्रह्मचर्यिके आस्थ रना आहारिता चले आहार नीद टीकिसम ब्रह्मचरी का पालन तीन के टीकरे निवस्थता चाय पी कु मे पीता पीता व्यक्ति चाय जाको रक्षे पीता अय नीतरा दुीय दु नहीं पीता था वो दुखी नहीं अब आपको पता के लगे कि जो भोग दो भोग की करता ना भोत दो भोगता रहता है उसको जो भू भोग नहीं मिलने का जो दुख होता है उन्हें भोगने वाले घुटता ही अच्छा देखो आपने आने के डाली कदम में रह रहे खाने की डाली सुनने की डाली आप अब पीटा नहीं सौ कभी देख एक दिन पीटा पूछा कि बताओ क्या डालती बता सा बना चिपादाती कि मेरा पोता है या मरं पति सौन्दर्ये और छीप चीरसे हि गान आकाशवाणीते ऐसा बना बुद्धि बेकार ध्या शांत कर देंगे इन मतलब तूफान आ जाता है जैसे जैसे व्यक्ति भोग में बढ़ता है वैसे वैसे भोग की इच्छा बढ़ती है, बढ़ नहीं, कोई परिश्रम व्यक्ति देख सकता है। और सिर्फ यह पता चल गया कि भोग करने की तृष्णा बढ़ेगी दुख बढ़ेगा तो वो व्यक्ति कहेगा मैं तो ऐसे भोगों पर हुआ माता का दुख अपने समय में माता पिताजी ने जो छाठ बनाई और उनको पता चल गया कि यह व्यक्ति घर में रहने वाला नहीं दिख रहा जितने भी वो छाठ बना सकते थे उतने महार प्रयास किं सु महात्मा बुद्ध जीते नाशव ये भोग की विलासी चौकराते जा रहे हैं कि मेरे काम की नहीं ओणी ये इभागर दुन स्वीकार नो व्यक्तिता लोकना भजनानि तु व्यक्ति भूमि पाता अब मुनु महाराज का अनुभव न जातु कामे कामान उपभोगे न साने की अभिशाल कृष्ण नहीं और हुए व्यवर्धे मुनु महाराज कितना अनुभव किया होगा महा ऋषि हुए आज तक उनका विधान शासक दुनिया काम करता है मनुष्य मठी उन्होंने अपना अनुभव बताया कि संसार के, के लोगों इन भोगों को भोगने से न जादू काम है कामान कामनाओं के बार बार उभार के, के भोग करने से जातु कभी भी न छेगी कभी भी शांत नहीं होगी हमीर शाह के डालने से ईंधन के डालने से ही के डालने से अग्नि जैसे और भड़कती है ऐसे हुए और अभी बढ़ते और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है और वो समस्त बढ़ती है इस समय व्यक्ति के शरीर में शक्ति समाप्त नहीं इतना ही नहीं शक्ति समाप्त होने पर भी सब व्यक्ति समाप्त नहीं वो तो कहेगा नाजे बेचारे की आंख रहे थे काल रहे, रहे आदि ने वो भी हो थी। एक ने सुनाया थी, हो गया बस बाया ब्रह्मचारी पठ मूढा ह्यो ये और देखो चि सुनोता विचार सोचते अपि ये जाग्रे दे। सोच्यापनोडे आप जाते समय तो सावधानी बरत सकते हैं पर सोचते समय को सावधानी नहीं रहती क्योंकि इसमें तमोग होता है और तमोग कोलता सूचता है तमोल में शीघ्रता के कारण मिट्टी के तेल देखना है और पता नहीं लगा पाए कि मिट्टी का तेल है क्या पानी है आग बढ़ाते जिसके साथ ऐसे ही इस व्यक्ति की हालत ब्याज की भी लिखी हुई और प्याज बिक्रेस ये आगे कभी आप योगलांदी स्वामी जी ने कभी ग्रह होते देखा आप कई दिन दुकाना बढ़ाते एक बार झेरा हो जाए दिल्ली हमने एक को आया कियाफान की करें उसको शांत किया माता जी आई कफान की करें कम वापस में पड़े उसकी घोड़ के बोल रहे थे तीन बार कुछ ऐसी करता हो वो जो गृह से था फिर ले गया आपने सभी के लिए जीवन के लिए रहता है अभी को उपलब्ध हमको कहीं आप ग्रेस बने की करें फिर टक्कर मारे बैठे अगर बने अब के हो थे, थे, भी के भी देखें। <laughs> देखो। क्या अग्रे बिना भवेटके कटरा इटो एते शराबियो महाराजी शराब हुरि गुराजी गुजराती माध्यम केचिके बीचिया वृष्टि वृष्टि विषये भीत आशि विषये नष्टु दया गति और काले साब से काटा हुआ मौत को प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति जो है भूख में पड़ने वाले की हारत होती है कल्पना करते हैं व्यक्ति गिर गया और वहां काला बीच आया काटने की उसको कहीं कहीं तो खाएगा और डर के बाजा जिस कोने पर बात वहां काले तुम्हारा इस पर खत्म हुआ पिक्चर किसी ने खींच रहे ना और सीचुजन डर गए पीछू का जो है काम करो क्या समझे भेजना है काम वाजना क्या है भिक्षु काटे रहे वो बचा बचाओ बच्चे काला सांप काटेगा वो मरेगा भिष्छू के दृष्टि डरा हुआ काले सांप से काटा हुआ मौत के मुंह में चला जाता है ऐसे भोग भोगने वाले की हालत होती है तो हम प्रकरण छेड़ रहे हैं परिणाम दुख परिणाम दुख के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं उस क्रम हम बचने लगते हैं कि इन भोगों पड़ने के भी ये पूरि जागी हिन्दी में संस्कृत में परिणाम दुःख ताप दुःख संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध ऋषि खादी सारे दृश्य छाण माया तत् ये चीकाते परिणम दुःख कोखो ताप दुःख कोखो संस्कार दुःख कोखो को देखो दुःखमेव शरम दिगिना तत्त्वव्यता के तु संसार का सुखी दुःख ऐ स्थिति व्यक्ति मोखाता सिया बताया बात सारा दु बता भ्रम नो यो व्यक्ति योग मिलेताो व्यक्ति योगो सम व्यक्ति कृतर छूट जाता इतना स्वयं सुखे छूटक देश जाति का जो कल्याण करता है वो करोड़ फिर भी नहीं कर सकते एक वैदिक विद्वान योगी की तरह करता है किसी को भ्रम न हो कि योगी स्वार्थ होता है वो अपना कर लेता है ये बेकारदिवासी को बिजाती धनता योगियों के बिना ये सारा राज राजनीति सारा समाज दूषित हो गया और विनाश को प्राप्त हो गया तो हमको ये पार्ट करना और फिर परीक्षण करनी आज से आरंभ कर दीजिए करते करते आपका अनुभव होगा आगे परिणम सम आी बहु समय लगे गा और दश और पद्रे पीचे आपे हा बीस वर्ष पि बा आचित् म अस्ति ते जाीना अल अल उ जे रा